एक बार मिल करके एक बार मिलकर के लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे वो ओ... का कार्यक्रम होगा आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपना निरीक्षण स्वयं करना दिन भर में हमने क्या क्या कार्य किए कितने ठीक हुए और कितनी गलतियाँ हुई इस बात का परीक्षण निरीक्षण करना स्वयं अपना परीक्षण निरीक्षण करना इसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं यजुर्वेद ने चालीसवें अध्याय में एक मंत्र में बताया है कृतम स्मर हे जीव तू तो अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर कृतम जो हमने कर्म किया उसका स्मरण कर स्मरण करने का मतलब यही है कि जो हमने कर्म किया उस पर विचार कर कितना ठीक किया कितनी गलती हुई तो वेद में इस मंत्र में आत्मनिरीक्षण का संकेत है प्रतिदिन व्यक्ति को अपना निरीक्षण करना चाहिए दिन भर करना चाहिए हर समय करना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले विचार करना चाहिए कि जो काम मैं करना चाहता हूं वो ठीक है या नहीं उस पर स्वयं विचार करें काम करते करते बीच में भी विचार करें कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है या गलत है। और जब काम पूरा हो जाए उसके बाद भी विचार करना चाहिए मैंने क्या किया ठीक किया या गलत किया ऐसे बार बार अपना परीक्षण निरीक्षण करते रहना चाहिए जो लोग ऐसे अपना परीक्षण करते रहते हैं तो उनको पता लगने लग जाता है कि हमसे कहाँ भूल हो रही है कहाँ गलती हो रही है उनको गलतियाँ समझ में आने लगती हैं फिर वो गलतियाँ समझ करके उनको दूर करने का प्रयत्न करते हैं धीरे धीरे उनमें हिम्मत शक्ति आ जाती है और वो धीरे धीरे अपनी गलतियाँ दूर कर लेते हैं अपने दोषों को वो समझने लगते हैं उनको दूर करते हैं जितने जितने दोष दूर होते जाते हैं उतना उतना उस व्यक्ति के जीवन में शांति आनंद संतोष होता है दुख, चिंता तनाव टेंशन कम हो जाती है दोषों के छूटने से चिंता तनाव टेंशन दुख कम हो जाते हैं और जैसे जैसे अच्छे गुण जीवन में आते जाते हैं उन गुणों के आने से शांति आनंद संतोष विद्या उत्साह न्याय दया सेवा परोपकार आदि आदि इन गुणों की वृद्धि होती है और सुख मिलता है इसलिए सबको आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए जो लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करते उन्हें वर्षों तक भी पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या दोष है वो दोष गलतियाँ करते रहते हैं और जीवन भर भी उनको पता नहीं चलता और यहाँ तक कि कोई उनको बताए भी कि आपके जीवन में ये दोष है ये कमी है आप इसको दूर करने का प्रयास करें तो वो उसको स्वीकार नहीं करते वो मानते ही नहीं कि हमारे अंदर ये दोष है अथवा कमी है वो स्वीकार नहीं करते दूर करना तो बहुत परे की बात है स्वीकार भी नहीं करते उनको दिखते ही नहीं तो एक शास्त्र में किसी विद्वान ने बताया स्वार्थी दोषम हम न पश्य जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसको दोष दिखता ही नहीं उसको केवल अपना स्वार्थ दिखता है तो ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते उनके जीवन में विकास नहीं होता वो सारा दिन राग द्वेश अविद्या काम क्रोध लोभ आदि दोषों से पीड़ित रह पीड़ित रहते हैं परेशान रहते हैं और वो बेचारे ऐसे ही सारा जीवन खो देते हैं तो वेद मंत्र हमें कहता है कृतम स्मरण अपने किए कर्मों का स्मरण करो चिंतन करो विचार करो परीक्षण करो हमने क्या किया ठीक किया नहीं किया कहीं गलत तो नहीं कर दिया गलत किया तो कितना गलत किया आज गलती हो गई उसका प्रायश्चित करें और संकल्प करें कि अब कल ऐसी गलती नहीं होने देंगे इस तरह से हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित का भी विधान है प्रायश्चित करने से आगे गलतियां होना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे धीरे छूट जाएंगी प्रायश्चित में दो शब्द जुड़, जुड़े हुए हैं मनुस्मृति के अनुसार प्रायम का अर्थ है थोड़ा कष्ट भोगना दोहराएंगे थोड़ा कष्ट भोगना और चित्तम का अर्थ लिखा है संकल्प करना मजबूत संकल्प करना कि अब आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे इस तरह का संकल्प करना अब आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे नहीं दोहराएंगे यह चित्तम और प्राय का अर्थ है जो गलती हुई उस गलती के करने से हमारे मन पर या पर कुछ संस्कार पड़ जाता है जो संस्कार हमको फिर दोबारा उस गलती करने के लिए प्रेरित करता है तो दोबारा गलती न करें वो जो संस्कार पड़ गया मन पर उस संस्कार को हटाने के लिए थोड़ा कष्ट भोगना होता तो कष्ट भोगने से वो संस्कार हट जाता है और व्यक्ति को ये शिक्षा मिलती है कि मैंने गलती की उसके बदले में थोड़ा कष्ट भोगा अब मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा क्योंकि मैं बार बार कष्ट भोगना नहीं चाहता दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता तो जब तक हम गलतियां करते रहेंगे तब तक हमको भविष्य में दुख भोगना पड़ेगा आज सुबह भी बात चल रही थी ईश्वर न्यायकारी है क्या वो माफ करेगा नहीं करेगा यदि हम गलतियां करेंगे तो दंड देगा दंड भोगना हम चाहते नहीं तो उसका एक ही उपाय है कि गलतियां बंद कर। अब वो बंद कैसे होंगी ऐसे ही हो। अपना परीक्षण निरीक्षण करें गलतियों को पकड़ें उनको दूर करें उनका प्रायश्चित करें कुछ थोड़ा कष्ट भोगें फिर आगे के लिए संकल्प लें कि अब ऐसी गलती नहीं करें लंबे समय तक व्यक्ति ऐसे अभ्यास करता रहता है और उसकी गलतियां दोष धीरे धीरे धीरे छूट जाते हैं तो इसलिए हमको प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए दिन भर हर समय सावधान रहना चाहिए और रात को सोने से पहले एक बार फिर से पूरे दिन का परीक्षण निरीक्षण एक बार दोहरा लेना चाहिए इससे हमारी बहुत उन्नति होती है तो अब हम यहाँ संक्षेप से आत्मनिरीक्षण करेंगे आज की दिनचर्या में जो जो गलतियाँ आपसे हुई आप अपना परीक्षण स्वयं करें और मैं संक्षेप से पूछ लेता हूं आप हाथ ऊँचा करके जो गलती हुई हो उसको स्वीकार करें और फिर आगे के लिए संकल्प करें कि आप आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे तो यहां सार्वजनिक सभा में आपसे पूछेंगे आपको डर तो नहीं लगता कि आपको यहां सबके सामने स्वीकार करना पड़ेगा हैं जी नहीं, नहीं लगता नहीं। बुरा तो नहीं मानेंगे हाँ जो बुरा मानेंगे तो फिर वो योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे योगाभ्यासी को ऐसी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए उसको तो अपना सुधार करना है उन्नति करनी है तो उसको अपना दोष स्वीकार करना चाहिए तो मैं संक्षेप से पूछता हूँ आप हाथ ऊंचा करके अपना उत्तर बताएंगे तो आज सुबह जो चार बजे की घंटी थी उठने की जो जो शिविरार्थी घंटी बजने के बाद भी सोते रहे और समय पर नहीं उठे वो हाथ ऊंचा करेंगे जो चार बजे के बाद भी सोते रहे ठीक जो शिवरार्थी व्यायाम की कक्षा में नहीं आए वो हाथ ऊंचा करेंगे जो व्यायाम की कक्षा में नहीं आए ठीक जो यज्ञ में देर से पहुँचे समय पर नहीं आए देर से पहुँचे ठीक और जो यज्ञ में आए ही नहीं वो हाथ ऊँचा करें। अच्छा आज के दिन में जो कक्षाओं में देर से पहुंचे विलंब से आए वो हाथ ऊँचा करेंगे जो कक्षा में देर से आए ठीक अच्छा दिन में जो मौन का समय आपको बताया गया था जिन जिन शिविरार्थियों ने वो समय पर मौन का नियम अंग किया वो हाथ ऊंचा करेंगे जिन्होंने मौन का नियम भंग किया ठीक नहीं वो कार्य से बोलना पड़ा ठीक जब मौन का नियम बताया उस समय मौन तोड़ा हो तो वो हाथ ऊंचा करेंगे काम बताया तो ठीक है अच्छा जिन्होंने आज भोजन स्वादिष्ट होने के कारण अधिक खा लिया वो हाथ ऊंचा करेंगे जिन्होंने अधिक खाया ठीक है और जिन्होंने भोजन पूरा नहीं खाया और झूठा छोड़ दिया वो हाथ ऊँचा करेंगे जिन्होंने छोड़ दिया ठीक है अच्छा वो लोग हाथ ऊंचा करेंगे जिन्होंने आज मन में गुस्सा किया मन में क्रोध किया वो हाथ ऊँचा करेंगे कोई दूसरे की गलती देख करके मन में गुस्सा आया हो ठीक है और किसी ने वाणी से गुस्सा किया हो तो वो हाथ ऊँचा करेंगे वाणी से कुछ कठोर भाषा बोल दी ठीक है और जल्दबाजी में कहीं झूठ बोल दिया हो किसी को ध्यान में आया हो तो बताएं किसी ने झूठ बोल दिया हो उत्तर देने में कई बार जल्दी करते हैं तो मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है ऐसी कोई गलती हुई हो तो ठीक है और किसी ने जानबूझकर योजनाबद्ध झूठ बोला हो तो हाथ ऊँचा करें जानबूझकर झूठ बोला हो तो ठीक किसी ने दूसरे की वस्तु बिना पूछे उठा ली हो कोई नोटबुक पेन कॉपी कोई पुस्तक कोई थाली कोई बर्तन कोई ऐसे बिना पूछे कोई दूसरे का वस्तु का प्रयोग किया हो तो हाथ ऊँचा करें ठीक किसी को अपने घर की याद आई हो तो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक और इसके अतिरिक्त कोई गलती आपने की हो और बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं कोई और गलती आप हाँ बताइए नींद आ जाती है कक्षा में ठीक आपको रात को नींद ठीक आई थी पूरी ठीक आई नहीं अच्छा अच्छा और दिन में भी विश्राम किया था दिन में मोहन के समय जो विश्राम था उस समय विश्राम किया उससे पहले कर लिया विश्राम के समय घर नहीं किया तब भी किया अच्छा अच्छा तो यहाँ शिविर में आने पर ऐसा हो रहा है या घर में भी ऐसे ही होता है है नहीं? अच्छा चार बजे उठे जल्दी इसलिए ऐसा हुआ वैसे रोज़ तो ऐसा नहीं होता रोज़ तो आप पाँच छः बजे उठते होंगे हाँ ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आप आज जल्दी उठे तो उसके कारण कुछ नींद कम रही होगी तो बीच में दिन में ऐसी कठिनाई आ गई एक दो दिन में ठीक हो जाएगा ठीक है और कोई इसके अतिरिक्त बताना चाहें हाँ जी बताइए माता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है और हाँ बताना चाहे बताइए है जी मन नहीं लगा ठीक है और नींद आती थी कक्षा में या उपासना में कक्षा में नींद आती थी ठीक है उपासना ठीक रही नहीं, नहीं रही ठीक है चलिए आपका स्वास्थ्य ठीक है जयति प्रकाश जी नींद खुल गया ठीक कोई बात ठीक तो आपने आत्मनिरीक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत अपना परीक्षण किया बहुत अच्छी बात है और इससे आपको पता चला होगा कि कहां-कहां गलतियां हो रही हैं कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई तो अब प्रायश्चित का नियम तो यह है कि इसके बदले में कुछ कष्ट भोगना उसके लिए तो मैं आपसे आग्रह नहीं करता आज काला दिन है ठीक है पर संकल्प के लिए जरूर आग्रह करूँगा कि जो गलतियां आज हुई उन गलतियों के बदले में संकल्प अवश्य करें कि कल ऐसी गलतियाँ नहीं होने देंगी ठीक है हाँ जी बैठे बैठे बोलिए बैठे बैठे, बैठे बोलिए रात को नहीं आती कितने बजे सोए रात को साढ़े दस को नहीं ग्यारह फिर उसके बाद आई नींद फिर, फिर खुल फिर नहीं आई अच्छा कुछ कारण पता चला गर्मी तो नहीं थी गर्मी थी पंखा था या नहीं कमरे में हल्का था।, था आपके साथ और भी कोई व्यक्ति है तो उनसे आज पूछ लीजिएगा भाई पंखा कैसा रखना थोड़ा। था। था। है थोड़ा है बढ़ती नहीं स्पीड कम है अच्छा चलो प्रयास करेंगे कुछ उसका सुधार करें भाई ज़रा बात करना है जहाँ पंखा की स्पीड कम है थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे रेगुलेटर तो ख़राब है क्या समस्या है उसको चेक कर लेंगे ठीक है, बहुत अच्छा तो संकल्प तो अवश्य करें कि जो आज गलतियां हुई कल हम वो गलतियां नहीं होने देंगे पूरी सावधानी रखें तो अब इसके अतिरिक्त हाँ आज आपकी उपासना कैसी रही जिनकी उपासना अच्छी रही वो हाथ ऊंचा करें, जिनकी अच्छी रही बहुत अच्छा और जिनकी उपासना अच्छी नहीं रही वो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक है तो उपासना में एक तो बताया आपने कि मन नहीं लगा ठीक है जी नींद आई और वो पीछे बता रहे थे विकास जी उन्होंने बताया कि मन नहीं लगा हाँ आप बताइए जो मंत्र हैं वो ठीक से याद नहीं थे क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया हम मंत्रों का अर्थ समझ में नहीं आया ना कुछ लंबी चली अच्छा रोज कितना समय बैठते हैं आप उपासना में बैठते हैं या कभी कभी करते हैं कभी कभी करते ठीक है हाँ तो यहाँ एक घंटा है ना तो आपको थोड़ा लंबा लगता होगा क्योंकि रोज तो एक घंटा बैठते नहीं और यहाँ तीन चार दिन हैं तो हम सोचते हैं तीन चार तो दिन है फिर कुछ लंबा सिखाए तो कुछ घर जाते जाते तो आधा ही बचेगा <laughs> आधा तो भूल जाएंगे तो दो चार दिन तो जरा तो अच्छा अभ्यास करा दें लंबा ताकि कुछ तो टिक जाए घर जाते जाते कुछ तो बचेगा इसलिए जानबूझकर कर एक घंटा रखा है हमें पता है एक घंटा आपका मन नहीं टिकेगा बैठने में भी शायद कष्ट होगा क्योंकि रोज़ सबका अभ्यास भी नहीं है बैठने का और यहाँ तो दिन भर बैठना पड़ता है घर में तो आप ऐसे सारा दिन नहीं बैठते चलते हैं, फिरते हैं रसोई में काम करते हैं और दूसरे व्यापार नौकरी चलना फिरना बहुत सारे काम होते हैं तो यहाँ आपको अधिक देर तक बैठना भी पड़ता है उससे भी थोड़ा कष्ट होता है थकान होती है कुछ नींद भी आती है आलस्य आता है तो कोई बात नहीं ये दो चार दिन आपको सहन करना पड़ेगा हाँ जी अच्छा कोई बात नहीं वो स्वामी जी सिखाते हैं प्राणायाम आज सिखाए कि नहीं सीधा अच्छा ऐसा कर दिया अपने आप करें आगे आगे। ऐसा बोला तो आप में से किस किस को प्राणायाम आता है वो हाथ ऊंचा करेंगे जिनको आता है ठीक है पर जिनको नहीं आता एक दो बस दो तीन लोग हैं हाँ कोई बात नहीं दो तीन लोग हैं तो कल आप स्वामी जी से निवेदन करें जो आपको उपासना सिखाते हैं उनसे निवेदन करें कि हमको एक बार संक्षेप से प्राणायाम की विधि भी सिखा दें तो वो सिखा देंगे फिर आप उस हिसाब से करेंगे तो उपासना में नींद आती है मन नहीं लगता आदि आदि बहुत सारे कारण होते हैं एक पुस्तक में उपासना में निद्रा आने के कोई बारह चौदह कारण लिखे हैं उसमें से मुख्य मुख्य कारण ये है कि रात को पूरी नींद ठीक नहीं आई, जैसे आपने बताया रात को ठीक नहीं आएगी दो ढाई बजे खुल गई गर्मी लगती रही तो विश्राम पूरा नहीं हुआ थकान पूरी निकली नहीं तो सुबह जब उठेंगे तब पूरी चुस्ती नहीं होगी और काम करेंगे तो मन नहीं लगेगा शरीर भी साथ नहीं देगा आलस्य बना रहेगा थकान बनी रहेगी तो अभी ये ऐसे कारण हो जाते हैं उन कारणों को यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करें तो रात को नींद पूरी नहीं हुई अच्छी नींद नहीं आई कभी कभी एक कारण होता है कि ईश्वर में रुचि कम होती है ईश्वर में रुचि कम तो उस कारण से भी मन नहीं लगता और नींद भी आ जाती है और कभी कभी लोग ऐसे कमर झुका के बैठ जाते ऐसे झुका के बैठते हैं तो उससे भी नींद आती है आलस्य आता है तो ज़रा कमर सीधी करके ऐसे सावधान होकर के बैठना चाहिए कमर सीधी गर्दन सीधी आंखें बंद और भुजाएं भी सीधी इस तरह से बैठेंगे तो उससे भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा नींद कम आएगी अब रोज़ का अभ्यास ऐसा नहीं होने से जब आप बैठेंगे तो थोड़ी देर में थकान भी लगेगी तो जब थकान लगे ऐसे सीधा बैठे बैठे आपको लगेगी अब थक गए तो दो चार मिनट के लिए आप थोड़ा विश्राम कर लें ऐसे और जैसे ही आपको लगे कि हाफ़ ठीक हो गया फिर वापस कमर सीधी कर लें थोड़ी टाइट कर लें तो उससे आलत थकान नींद नहीं आएगी कभी सुबह बैठते हो उपासना में और मान लो पेट साफ नहीं हुआ ठीक से तो उस कारण से भी आलस्य बना रहता है चुस्ती नहीं आती पूरी जब पूरी चुस्ती नहीं आएगी तो फिर आपको आलस्य आएगा निद्रा आएगी वो भी एक कारण एक कारण है कि मंत्रों के अर्थ हमें ठीक से याद नहीं है मंत्रों के अर्थ ठीक से याद नहीं है तो जब अर्थ याद नहीं केवल मंत्र पाठ करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं मंत्र पाठ तो कर रहे हैं एक खाना पूरी तो कर रहे हैं पर उसका अर्थ याद ना होने से वो उस मंत्र में फिर रुचि नहीं बनेगी ईश्वर में रुचि नहीं बनेगी जब रुचि नहीं बनेगी तो फिर आलस्य आएगा फिर नींद आएगी तो मंत्रों को भी याद करें ठीक से उनके अर्थों को भी याद करें एक एक शब्द का अर्थ याद करें पुस्तक खोल करके पढ़ें रोज़ पढ़ें अपने घर में पुस्तक खोल करके पढ़ें मंत्र के मंत्र भी पढ़ें फिर एक एक शब्द का अर्थ भी पढ़ें तो लगातार पढ़ते रहने से दो महीना तीन महीना रोज पढ़िए तो रोज़ पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा रटने में रोज पढ़ते जाएंगे बस पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए धीरे धीरे आपको अर्थ याद हो जाएंगे जब अर्थ याद हो जाएंगे फिर उस पर चिंतन करेंगे ध्यान के समय उपासना के समय अथवा दिन में भी कभी खाली समय हो तो एकाद मंत्र लेके उसके शब्दों पर मंत्रों के अर्थों पर विचार करेंगे तो ऐसा करने से आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और जितना उसका गहरा चिंतन करेंगे उतनी आपकी रुचि बढ़ेगी रुचि बढ़ेगी तो नींद नहीं आएगी आलस्य नहीं आएगा और ईश्वर में मन टिकेगा और एक उपाय है मन टिकाने के लिए इस बात को भी बार बार दोहराए हर रोज दोहराए कि मन जड़ वस्तु है क्या बोला इस सिद्धांत को जरूर दोहराएं, खूब दोहराएं। आपको आपको हजारों बार बार और अधिक कहूं तो शायद लाखों दोहराना पड़ेगा। एक लाख बार दो लाख बार ये दोहराना पड़ेगा कि मन जड़े इसको बार बार रटना पड़ेगा रटते जाइए दोहराते जाइए दोहराते जाइए धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ेगा और ये धीरे धीरे लंबे समय में जाकर यह बात समझ में आ जाएगी कि मन जड़ है जैसे स्कूटर कार जड़ है हाँ या ना। स्कूटर कार अपनी इच्छा से चलता है या हमारी इच्छा, हमारी इच्छा से हमारी इच्छा से हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं। स्कूटर कार जड़ वस्तु है जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती क्या बोला चेतन में इच्छा होती है तो जो स्कूटर चलता है कार चलती है वो अपनी इच्छा से नहीं चलती है वो चेतन जो ड्राइवर है चालक उसकी इच्छा से चलती है जो चेतन ड्राइवर है चालक उसमें इच्छा होती है तो एक कारण है इच्छा मन में जो विचार पूछते हैं बहुत लोगों की शिकायत होती है कि साहब हम बैठते तो हैं ध्यान में बैठते हैं रोज चाहे 20 मिनट बैठें चाहे आधा घंटा बैठें थोड़ी देर भी बैठते तो हैं पर मन नहीं टिकता मन में दूसरे विचार बहुत आते हैं सांसारिक ईश्वर का विचार नहीं टिकता ऐसी लोग शिकायत करते हैं फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जितना जितना मन को रोकने की कोशिश करते हैं उतना उतना मन और तेज भागता है हम विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं मन में और विचार अधिक आने लगते हैं ऐसा भी शिकायत करते हैं लोग तो इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हमको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि मन में विचार कहाँ से आते हैं कौन ला है? थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा तो उसका तरीका यह है कि हम एक एक बात को अच्छी तरह से सोचें अपने मन में प्रश्न उठाएं और फिर उसका उत्तर ढूंढें तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और धीरे धीरे हमारी वो समस्या हल हो जाएगी कि मन में विचार बाहर से विचार इतने सारे सांसारिक विचार क्यों आते हैं तो इसका उत्तर यह है विचार उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण हैं कितने कारण एक कारण है इच्छा पहला कारण कौन सा इच्छा और दूसरा कारण है प्रयत्न दूसरा कारण प्रयत्न इच्छा और प्रयत्न ये दो कारण हैं जिनकी वजह से मन में विचार उत्पन्न होते हैं बिना इच्छा के बिना विचार बिना प्रयत्न के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो सकता ये मन में विचार उत्पन्न होने का विज्ञान है ये साइंस है अब अगली बात ये समझने की है कि ये जो दो गुण हैं इच्छा और प्रयत्न जिनके कारण मन में विचार उत्पन्न होते हैं ये इच्छा और प्रयत्न ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं जड़ वस्तु में नहीं होते किस में होते हैं चेतन वस्तु में ये दोनों गुण होते हैं इच्छा और प्रयत्न जड़ वस्तु में ये दोनों नहीं होते आपके घर में कार है स्कूटर है मोटरसाइकिल है क्या उस कार में इच्छा है नहीं क्या कार स्वयं चलती है नहीं चलती है। प्रयत्न का मतलब है स्वयं क्रिया करना सेल्फ मोशन स्वयं गति करना ये प्रयत्न शब्द कार्य तो ये स्वयं गति करना ये जड़ वस्तु में नहीं होता जड़ वस्तु गति तो करती है स्वयं नहीं करती कोई दूसरा उसको चलाए तो चलेगी जैसे आप कार चलाते हैं तो चलती है स्कूटर चलाएंगे चलेगा बाइक चलाएंगे चलेगी अपने आप नहीं चलेगी पर चींटी अपने आप चलती है हा या ना गधा अपने आप चलता है गाय अपने आप चलती है मनुष्य अपने आप चलता है क्यों चेतना उसमें चेतना है ये तो मैं मोटी भाषा बोल रहा हूं कि गाय अपने आप चलती है गाय में भी शरीर है अब वो शरीर तो अपने आप नहीं चलता फिर और नीचे गहराई में जाएंगे तो जो स्वयं क्रिया करने वाला है वो है चेतनात्मा चेतन आत्मा जो है वो स्वयं भी क्रिया करता है और दूसरे जड़ पदार्थों में क्रिया को उत्पन्न भी करता है तो जैसे चेतन आत्मा है उसके पास बहुत सारे साधन हैं एक बुद्धि है एक मन है फिर इंद्रियां हैं लाद पाँव आँख नाख कान फिर स्कूटर है बहुत सारी चीज़ें उसके पास तो आत्मा में तो प्रयत्न गुण है वो स्वयं क्रिया करता है और उस प्रयत्न गुण से वो मन में क्रिया को उत्पन्न करता है फिर मन के द्वारा वो इंद्रियों में क्रिया को उत्पन्न करता है देखिए ये मेरा हाथ है ये इंद्रिय है हाथ जो है इंद्रियों में गिना जाता है ये हाथ जड़ है या चेतन तो जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती और जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती तो मेरा हाथ स्वयं क्रिया करेगा क्या ये ऊपर अपने आप चल देगा अपनी इच्छा से नहीं चलेगा जब तक मैं इच्छा नहीं करूंगा ये नहीं हिलेगा ये जड़ पदार्थ मैं चेतन हूँ मैं आत्मा हूं पहले मैं इच्छा करूंगा कि मुझे हाथ ऊपर ले जाना है फिर मैं हाथ को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करूँगा तब हाथ ऊपर जाएगा इसके बिना नहीं जाएगा अब देखिए मैंने इच्छा कर ली कि मेरा हाथ ऊपर जाए फिर भी नहीं जा रहा। मैंने इच्छा तो कर ली फिर भी नहीं जा रहा। क्यों तो नहीं जाना अभी प्रयत्न नहीं किया एक काम किया दूसरा नहीं किया इच्छा तो कर ली कि मैं हाथ ऊपर जाए पर अभी प्रयत्न नहीं किया हम मैं दूसरा काम भी करता हूँ इच्छा भी करता हूँ और प्रयत्न भी दोनों करता हूँ अब देखो ऊपर जा रहा जा रहा है ना? इससे पता लग रहा है ये जड़ है चेतन ये जड़ ये, ये, ये मेरी इच्छा से चलता है जब मैं इच्छा करता हूँ कि हाथ नीचे आना चाहिए और प्रयत्न करता हूँ नीचे लाने का तब ये नीचे आता है ये आपके सामने मोटा सा उदाहरण है हाथ जड़ वस्तु है वो अपनी इच्छा से अपने प्रयत्न से नहीं चल सकता मैं चेतन आत्मा हूँ मेरी इच्छा से मेरे प्रयत्न से हाथ ऊपर चलता है और मेरी इच्छा और मेरे प्रयत्न से हाथ नीचे आता है फिर मेरी इच्छा से और मेरे प्रयत्न से यह दाई तरफ चलता है और मेरी इच्छा और प्रयत्न से ये बाई चलता है जैसा मैं चाहूँगा मेरा हाथ वैसी क्रिया करेगा ये तो समझ में आ गया मोटा उदाहरण है अब हाथ स्थूल है दिखता भी है और जल्दी देखने से समझ में आता है ये हमारी इच्छा से चल रहा है पर मन बड़ा सूक्ष्म है वो दिखता नहीं और हाथ की गति तो स्लो है धीरनी है मन की गति बहुत तेज है ना बहुत तेज हम जब तक सोचें पता नहीं तब तक, तक तो कितने विचार उठ जाते हैं अभी हम योजना ही बना रहे हैं हैं तब तक तो कितने विचार उठ जाते तो मन का पता ही नहीं चलता कि मन में कब कौन सा विचार उठा लिया जबकि हम उठा रहे हैं अब तो भी हमें पता नहीं चल रहा आश्चर्य की बात अच्छा जब हाथ हम इधर उधर ले जाते हैं तो पता चलता है न हाथ का तो पता चलता है ना कि हाथ को हम चला रहे हैं दाए बाएं और अपनी जेब में डाल रहे हैं तो पता लगता है कि हम अपनी जेब में डाल रहे हैं और जब दूसरे की जेब में डालते हैं तो पता चलता है कि नहीं है जी? चलता है ना तो जब हम हम अपना हाथ दूसरे की जेब में डालते हैं तब तो पता चलता है तब तो हम इसे रोक लेते हैं भाई दूसरे की जेब में नहीं डालना अपनी जेब में डालें वहाँ तो हाथ को रोक लेते हैं और मन जब दूसरे की निंदा चोगली करता है या उससे द्वेश करता है उसका पता नहीं चलता उसका पता नहीं चलता कि हम दूसरे के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं पता नहीं चलता बहुत देर के बाद पता चलता है कि अरे हम तो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं अपने बारे में नहीं सोच रहे और दूसरे के बारे में भी अच्छा नहीं सोच रहे खराब खराब सोच रहे तो ये सारी गड़बड़ इसीलिए होती है कि मन बड़ा सूक्ष्म है उसकी गति बहुत तेज है और आत्मा की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और उसको आदत पड़ी है इच्छाएं उठाने की और प्रयत्न करने की आत्मा को कितने ही जन्मों से आदत पड़िए कोई दो चार दिन की बात नहीं है बचपन से ही हम ये सारे काम कर रहे हैं और बचपन से तो मैंने इस जन्म की बात कही और संस्कार तो कितने जन्मों के हैं पिछले भी जन्मों के वो पिछले जन्मों के संस्कार भी हमारे साथ आए हुए हैं और वो संस्कार हमारे अंदर इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं किसको उत्पन्न करते हैं इच्छाओं को हाँ बुद्धि भी निर्णय करती रहती है पर ये जो विचार उठाने का काम है ये तो मन का है इसलिए मैं मन की बात ज्यादा बता रहा हूँ और सूत्रकार ने भी कहा चित्त चित्तवृत्ति निरोध चित्तवृत्ति को रोको मन के विचारों को रोको तो अभी क्योंकि विषय मन का है उपासना उपासनादि में मन के विचार रोकने इसलिए मैं मन की बात ज्यादा कर रहा हूं बुद्धि भी जड़ है इंद्रिया भी जड़ है आत्मा और शरीर सब जड़ प्रसंग है मन का इसलिए मैं मन की बात कर रहा हूं तो मन जड़ है आत्मा की इच्छा प्रयत्न से वो कार्य करता है आत्मा जिस वस्तु का विचार करना चाहेगा और जिस वस्तु का विचार करने का प्रयत्न करेगा मन में वही विचार आएगा दूसरा कोई नहीं आएगा इसको समझने में समय लगेगा और रोज़ लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा इस बात को मैंने अभी बताया था हज़ारों बार दोहराना पड़ेगा रट्टा मारना पड़ेगा शुरू शुरू में रट्टे मारने पड़ते हैं बच्चे जब आप बच्चे से स्कूल जाते थे हम भी स्कूल जाते थे तो हमको हमारे अध्यापक पहाड़ी रटवाते थे क्योंकि तो बंसुल साहब रटवाए थे पाँच एकम पाँच पाँच दूनी दस पाँच अट्ठे उस समय तो समझ नहीं आया पाँच अट्ठे कैसे हुआ हमने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया पाँच अट्ठे कैसे हुआ बोले समझ में तो अभी पांचवी क्लास में आएगा अभी तो रटो पहली दूसरी कक्षा में तो रटो बस रटाई मारना तो जब बुद्धि बढ़ेगी पाँचवी क्लास में आएंगे तब समझ में आएगा पाँच कैसे हुआ तो बाद में आएगा अभी तो रटना है तो यहाँ भी आप प्राइमरी क्लास में तो पहले तो रटेंगे कि मन जड़ है मन जड़ है मन जड़ है मन जड़ है, है। ये अपने आप नहीं चलता हमारी इच्छा से चलता है हमारे प्रयत्न से चलता है अपने आप नहीं चलता ऐसे रटाई मारना पड़ेगा हजारों बार रटते जाइए धीरे धीरे वो दिमाग में जम जाएगा बैठ जाएगा और ऐसे ऐसे तो प्रयोग करते जाइए जैसे अभी अभी मैंने बताया हाथ का प्रयोग बताया न ये हाथ अपनी इच्छा से नहीं चलता है अपनी इच्छा से चलता तो दूसरे की जेब में चला जाता पर आप देखते हैं जानते हैं दूसरे की जेब में आपका हाथ नहीं जाता इसका मतलब आपके नियंत्रण में है आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपका हाथ दूसरे की जेब में नहीं जाएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे आपका हाथ दूसरे का पेन नहीं उठाएगा आप चाहेंगे तब उठाएगा हाथ आपके नियंत्रण में है पर मन नियंत्रण में नहीं है बस दिक्कत यहाँ पर है कठिनाई यहाँ पर है मन नियंत्रण में नहीं है हाथ नियंत्रण में है इसलिए हाथ से तो आप जरा सावधान रहते हैं कोई तो ऐसी गड़बड़ नहीं करते पर मन में हो जाती है गड़बड़ क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है एक व्यक्ति ने पूछा कि मन जड़े फिर उस पर नियंत्रण क्यों नहीं है कार पे तो हो जाता है हाथ पे भी हो रहा है, है? हाथ पे हो रहा है पाँव पे हो रहा है कार पे स्कूटर पर बाइक पे, पे सबका नियंत्रण हो रहा है सारी वस्तुएं जड़े ये मन भी तो जड़े इस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा तो लंबी बात है थोड़ी बात कल भी करेंगे अभी मैं संक्षेप से इसको पूरा करता हूँ मन पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा उसके पीछे वो अविद्या कारण है एक तो अविद्या ये है कि मन अपने आप चलता है मन में अपने आप विचार आते हैं और हम इनको जितना रोके उतना तेज आते हैं और अधिक आते हैं एक शिविरार्थी कहने लगे गुरु जी दिन में तो इतने विचार नहीं आते जब हम ध्यान में बैठते हैं तब बहुत आते हैं आपको कैसा लगता है ऐसे लगता है। दिन में इतने विचार परेशान नहीं करते और जब ध्यान में बैठते हैं तब खूब विचार आते तो ये भी अविद्या है विचार तो कहीं से भी नहीं आते हम लाएंगे जैसे हाथ जड़ है हमारी इच्छा से चलता है हमारे प्रयत्न से चलता है मन भी तो जड़ है वो भी हमारी इच्छा से और प्रयत्न से चलता है उसमें विचार कहीं से नहीं आएगा हम लाएंगे तब आएगा तो फिर दिन भर व्यवहार में हमको पता नहीं चलता दिन में भी विचार खूब आते हैं हमें पता नहीं चलता और ध्यान के समय हमको पता चलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ध्यान के समय ज्यादा आ रहे हैं दिन में कम आते हैं असल में दिन के समय हमारा जो ध्यान है वो कई चीजों में बटा रहता है ये भी करना है वो भी करना है वो खाना भी है बर्तन भी साफ़ करना है इधर भी देख रहे हैं इधर सुन भी रहे हैं वो सारे काम करते रहते हैं तो हमारे हमारे मन में उस समय जो विचार आते हैं उनका पता नहीं चलता विचार तो तब भी आते हैं आप यहाँ से अभी कक्षा पूरी हो जाएगी अपना सामान ले करके अपने कमरे तक जाएंगे आपको तीन मिनट लगेंगे मुश्किल से दो या तीन मिनट अगर आप नोट करें तो तीन मिनट में यहाँ से कमरे तक जाते जाते आपके मन में बीस विचार आ जाएंगे अगर आप नोट करेंगे तो पता लगेगा पर नोट नहीं करते चेक नहीं करते इसलिए पता ही नहीं चलता कि दिन में कितने मिनट में कितने विचार आते हैं तो वो आते नहीं हैं आप खुद लाते हैं इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा धीरे धीरे चिंतन करेंगे और इसकी वैज्ञानिकता समझने का प्रयास करेंगे कल भी हम इस पर और चर्चा करेंगे तो आगे हमारा फिर रास्ता अच्छा हो जाएगा खुल जाएगा रास्ता और मन भी नियंत्रण में धीरे धीरे आएगा और ये समस्या भी हल हो जाएगी कम हो जाएगी कि दिन में विचार कमाते हैं और शाम को ध्यान में अधिक आते ध्यान के समय हमें पूरा अवसर मिलता है मन को चेक करने का क्या बोला तो है, तो चेक करने है। हाँ क्योंकि हम आँख कान सब बंद करके बैठते हैं ना तो बाहर देखना बंद हो गया बाहर की बात सुनना बंद हो गया तो अब पूरा अवसर मिलता है कि मन में क्या हो रहा है उसको चेक करने का पूरा अवसर मिलता है तो पता चलता है कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं और व्यवहार में हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं इधर सुनते हैं उधर सुनते हैं है, बात करते हैं तो हमें अवसर ही नहीं मिलता मन को चेक करने का कितने विचार आ रहे हैं इस कारण से ऐसा लगता है कि दिन में कम आते हैं जबकि आते उतने ही बल्कि दिन में और ज्यादा आते हैं सही बात तो यह है कि जिनमें अधिक विचार आते हैं ध्यान का समय कुछ कम हो जाते हैं क्योंकि आँख बंद हो जाती है देखने का कम हो गया सुनने का कम हो गया सुनने का भी कम हो गया खाने पीने का भी कम हो गया तो उतने विचार कम हो जाते हैं परंतु प्रतीत होता है उल्टा क्या विचार ज्यादा रहे वास्तव में हम विचारों को समझने लग गए उस समय उपासना के समय हम पकड़ने लग गए हमको पता चलने लग गया कि विचार आ रहे हैं चलिए लंबी बात है बाकी चर्चा कल करेंगे आज इतना ही कि मन जड़ है मन में कोई विचार स्वयं नहीं आता हम अपनी इच्छा से और प्रयत्न से विचार उत्पन्न करते हैं हाथ जड़ है हमारी इच्छा से और प्रयत्न से क्रिया करता है पाँव भी जड़ है ऐसे ही सारी इंद्रियां जड़ हैं ऐसे ही मन भी जड़ है वो भी हमारी इच्छा और प्रयत्न से ही क्रिया करता है जो भी करता है हमारी इच्छा और प्रयत्न के बिना कोई क्रिया नहीं करता तो आज हम इतना ही विराम देते हैं बाकी चर्चा कल करेंगे अब शयनकालीन मंत्रों का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर मंत्र पाठ कीजिए ओम ओ युदय दूरंगम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन शिव संकल्पमस्त ये न कम्यपो मनीषिणो यज्ञ विदधेशु धीरा यदूव यम प्रजा तन्मे मन शिव संकल्पमस्पुत चेतो प्रजासु तो ज्योतिरमृत प्रजासो ंचन कर्म क्रियते तमे मन शिव संकल्पमस्नेद भूत भुवनम भविष्य हरिगृहतमृतन सर्व ये सप्त कल्पमस्त यम यजों सेतििता रथना भाई यस्त सर्पमोम प्रजा तमे मन शिव संकल्पमस् सुषारचिश वे नीयते भीषुर्वाजिन इविप्रति चिंजिष्ठ ज्या तन शिव संकल्पन ओम शा शाति शांति सर्वेभ्यो नमः बोलिए सबको सागर नमस्ते जी आपस में भी एक दूसरे को नमस्ते कर ले धन्यवाद